इस कैसे है और दा दे दे देखेंगे अनन्या चिंतं नाम ये जान पीपातुक्ता योगक्षमें ये अन, ये अनियाँ लिखेंगे ये अनियाजना यंता माम मयुभासते ये अनन्याह जनाह माम अनया जान चिंततेयुक्ता योगक्षीमें अथवा अहम तयुक्ता योगक्षीमें वहां यहाँ अन्य है अनन्या अन्य कर्की है अथथ भूता और अन्य थोड़ा आपता है और आप परम नारायणम नारायण आत्म गतादेव नारायण को आत्मा रूप से जानते हुए परदेव नारायण को कैसे जानते हुए अपनी आत्मा रूप से जानते हुए नारायण सरदेव है और उनको अपनी आत्मा रूप से जानते हुए चिंतनता चिंतन करते हुए माम ये जनम कर्त किया भाष्यकाल में सन्यासीना और सके ध्यान देने ऐसा लगाएंगे ये अनन्या है ना अनन्या प्राथ हुआ इसका परायण को आत्मस्विन जानने वाले यही माम को जोड़ लेना कियण को आत्म जानने वाले परम देव मामनारायणम्मेव मामनारायणम कि पर देवता मुझ नारायण को आत्मा रूप से जानने वाले ये लगा है ना अब देखेंगे ये जनाहा जो सन्यासी परदेव मुद नारायण को आत्मा रूप से जानकर या करते हैं क्या कहेंगे जो सन्यासी परदेवता मुद नारायण को आत्मा रूप से जानते हुए तथा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं लग जाएगा कैसे समझना है भगवान को अपनी आत्मा समझना कैसा है उनको अपनी आत्मा समझ हाँ, कर ना है। जो सन्यासी महापुरुष पर देव मूल नारायण को आत्मा रूप से जान जानकर चिंतन करते हुए उपासना करते भगवान को उपासना करना है कैसे अपनी आत्मा समझकर करके वो अपनी आत्मा है मेरे में लगे हुए उन लोगों का नित्य मेरे में लगे हुए उन लोगों का योगक वहन करता हूँ योग का वहन मैं करता हूँ सदा मेरे में लगे हुए उन लोगों के योगकक्षम का वहन मैं करता हूँ सतज मेरे में लगे हुए अथवा सतत मेरी वासना में लगे हुए है ना नतक मेरी उपासना में लगे हुए उन लोगों के का योगक वहन देखेंगे अनन्या करते अन्य करके आत्मस अर्थात देव मूल नारायण को अपनी आत्मा रूप से मानते हुए गतः पर जानता आत्मा रूप से जानते हुए चिंतन करते हुए जो सन्यासी मेरी उपासना करते हैं जना कर सन्यासी यहाँ पर माम को वहाँ जोड़ेंगे परम देवम माम नारायण बजे ना उपासना करते हैं परमात्मदर्शी नाम तेसाम से, से लेना है परमात्मदर्शी दर्शी जिसको समय का इस्तीफा होता नि यथार्थ ज्ञान वाले सतत मेरी उपासना में लगे हुए यथार्थ ज्ञान वाले चतुर्धाम जनते नाम आया था ना तो चारों प्रकार के भक्त उपासना करते हैं तो यथार्थ ज्ञानी भी उपासना करता है वही शतक मेरी उपासना में लगे हुए उन परमात्मियों के योगकक्षेम का वाहन में करता हूँ योगकक्षेम का देखेंगे यहाँ योग और क्षेम है ना दुन्य है योग और क्षेम का योगा अपराप्त प्राप्णम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है क्षेत्र अच्छा योगा योग चल रहा है ना योगा अपराप्त प्राप्णम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है योग और तदरक्षण छे माह और प्राप्त के रक्षण का नाम है छे प्राप्त की रक्षा प्राप्त के रक्षण का नाम है तद तो भयम वहां में उन दोनों का निर्वाय मैं करता हूँ उन दोनों का तो उन दोनों का वाहन में करता हूँ अर्थात उन दोनों की प्राप्ति मैं करवाता हूँ उन दोनों की प्राप्ति में करवाता हूँ तो ध्यान देना व्यक्ति योगक क्षेत्र के साधनों में हमेशा सा लगा रहता है ना जो कुछ प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना चाहता है जो कुछ प्राप्त है उसका संरक्षण करना चाहता है कोई शोधन लेगा तो पूरा जीवन व्यक्ति के चला जाता है योगक क्षेत्र के कारणों में और भगवान की क्या प्रतिज्ञा आएगी योगकक्षम वाहनों में तो किसके योग क्षम का वाहन भगवान करते हैं कि अनंत भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपना करते हैं तो आईसीपी इस प्रकार की उपासना करे तो उसको तो योगा क्षेत्र के वाहन करने की प्रतिक्रिया स्वयं श्री भगवान ने दी है अब भगवान भक्त के हित में की गई प्रतिक्रिया को भगवान कभी भी निख्या नहीं कर सकते हैं, है ना? नश्य ही वो अपनी प्रतिक्रिया को पूर्ण करते हैं तो फिर भक्त को साधक को क्या करना चाहिए अनंत भाव से चिंतन करना चाहिए योगा क्षेत्र का निर्वाह का दायित्व जिस ईश्वर ने लिया है वो स्वयं पूर्ति करेगा उसके लिए सोचना जो सोचता है वास्तव में मोहन और जो भगवान कैसे है सर्वोदय है किस चीज़ की आवश्यकता है जानते हैं और सब समर्थ है ये सब करने वाले हैं भाई प्यार बस अनदाव ऐसी चिंतन से होना चाहिए और स्वभा में भी योगा योगा योगा खेम को करने का भय नहीं आना चाहिए हम ये वो करें ऐसा कुछ नहीं भगवान करते हैं अगर कोई नरसिंह मेहता की कहानी मालूम होगी ना इस नरसिंह मेहता को कुछ भगवान का भजन ध्यान कीर्तन करते रहते थे तो कुछ नहीं करते थे उनकी सुखली का विवाह होना था उसके लिए भी कुछ किया बोले कुछ भी नहीं किया भगवान ने आकर के पूरा पूरा लिया जितनी बरात आई थी बरातियों को खिलाना पिलाना उनको रहने का स्थान देना दहेज देना, देना सब देना सब भगवान ने आकर बन दिया मतलब इतना बड़ा खुश्री का विवाह होती है कि इतनी बड़ी तैयारियाँ आगर में बढ़ती हैं लेकिन कुछ ही नहीं विवाह हो गई जो तो अनंत भाव से चिंतन कर रहे थे आनंद तो भाव से चिंतन कर रहा है उसको कहाँ है समय करने का अब हम लोग जो साधु महात्मा घर बार फोन कर बैठे हैं और सोचिए कितनी कमी है लोगों की समय है ना तो जो नई योजनाएँ बनाते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे तो ये प्ररोपण की कमी है बहुत लोग भक्तों के यहाँ जाते महात्मा जो संस्था चलानी है के संसार देना नहीं है तो क्या मतलब है ये दूसरे को रहने तो के, भगवान के तो नहीं तो भगवान है। लिए भगवान का ऐसा योगक आप चिंतन कीजिए नहीं चला पाएंगे विश्वास होना चाहिए तो यही है तो आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो प्राप्त का संरक्षण तो क्या है वो साधना के लिए उपयोगी कोई खाद्य पदार्थ हो भोजन हो वस्तु हो खाने पीने संबंधी योगा खेल में उसका भी वह भगवान करते हैं अथवा साधना में जो आध्यात्मिक अनुभतियाँ होती हैं तो उसका भी वह भगवान करते हैं जो कुछ अग्नि साधना में अभी नीति नहीं हुई है वो क्या है अगर आपकी ना तो उसके भी भगवान प्राप्ति कराएंगे और जो कुछ अग्नि पर अनु हो चुका है साधना करते हैं उसका कंडस्टर भी बताएंगे ठीक है चाहे साधना चाहे वो साधना का हो जो बस छे मथाय भोतिक पदार्थों का जोर है वो भिक्षा जी का हो सब भगवान करते है। तो हैं विश्वास की जरूरत है बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चिंतन होता है सब भगवान भगवान तो ऐसे रखते हैं जैसे माता अपने बच्चों को भोज में रखती है माता ध्यान रखता है छोटा बच्चा कुछ करता है क्या तो बस वैसे ही जो है ना समर्पण हो जाए बच्चे जैसा तो भगवान को बच्चे फिर जैसा माँ बच्चे को प्यार करती है वैसे भगवान प्यार करते हैं आदि नहीं करे ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे एवं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे मान्य है ना ज्ञानी तो मुझे आत्मा ही मान्य है और ज्ञानी मुझे प्रिय है ये दो दृण बेगा भी ये यह स्मार्त पहले करेंगे क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे मान्य है तथा ज्ञानी मुझे प्रिय है हो गया इसमार्स क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे मान्य है और वह ज्ञानी मुझे भी ये आत्मा है कौन तो ये करने वाले यानी इसलिए मेरी आत्मा क्या प्रिया और स्त्री वे आत्मा है और मेरे प्रिय है अब यहाँ पर देखो ये एक शंका है नहीं अन्य साम भक्ता अच्छा। नाम अपनी भगवान या अन्य भक्तों का अन्य भक्तों के भी योगक का भगवान ही निर्वाह करते हैं सब देखो चाहे आर्थ हो अर्थाति हो जिज्ञास हो ज्ञानी हो कोई हो सत्य का क्षेत्र क्यों करते हैं भगवान को ही शंका भगवान देव शंका होती कि भगवान ही अन्यक्ता नाम से क्या देंगे आर्थ असी और जिज्ञास आर्थ अर्थासी और जिज्ञास भक्तों के योगक क्षेत्र का भी भगवान ही वहन करते हैं समझ गया अन्य भक्तों के भी योगकक्ष का भगवान ही वहन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है तो यहाँ ज्ञानी के संदर्भ में ही क्यों योग योगको भगवान सबके योग का वाहन करते हैं तो ज्ञानी के कथन में ही योग आ गया ये कलता है तो इसका उत्तर क्या है सत्यम एवं एवं सत्यम या कथन सत्य है वहाँ पे मतलब क्या है की श्री भगवान अन्य भक्त नाम अपनी योगकक्ष श्री भगवान अन्य भक्तों के भी योगा क्षम का वाहन करते ही है करते ही है तो फिर यहाँ जानने के लिए प्रसंग में तो लिए कहाकार भगवान कहते हैं किंतु अयम विशेषता किन्तु यह विशेष है या विशेष बात क्या है सुन लेना कि अन्य जो तीन प्रकार के भक्त है तो वे अपने योगा क्षम के लिए कुछ प्रयास करते हैं अपने योगा क्षम के लिए चेष्टा करते हैं और ये जो ज्ञानी भक्त है या यो, योगा के लिए कुछ भी चेष्टा नहीं करता है ये अंतर हो जाएगा चेष्टा नहीं करता ये अंतर हो गया अब देखेंगे ये अन्य वक्ता जो अन्य तीन प्रकार के हैं तेज भक्त तेज स्वात्मा वे अपने लिए स्वयं भी योगा क्षेत्र चे की चेष्टा करते हैं ये अन्य वक्ता जो अन्य तीन प्रकार के भक्त है वे अपने लिए स्वयं भी योग क्षेत्र की चेष्टा करते है या या तो हैं या योग क्षेम का प्रयास करते हैं तू अन्य दर्शी ना किन्तु अनन्न्य दर्शी कौन अन्य दर्शी है जो अन्य चिंता से जो कहा गया है किंतु अन्य दर्शी भक्त न आत्मा आत्मार्थम योग क्षेम न ई अपने लिए योग क्षेम की चेष्टा नहीं करता है अपने लिए योग क्षेत्र का प्रयास नहीं करता है क्योंकि के जीवित मरने जीवितेंत्मना वृद्धि न है ना ऊपर उहुँ. क्योंकि वे वे जीवन में अथवा मृत्यु में क्योंकि वे जीवन आत्मा को ले लगा क्यूँकी वे अपने जीवन अथवा मृत्यु में से आत्मना जीवित व मरने वे अपने जीवन अथवा मृत्यु में इच्छा नहीं रखते अपने जीवन में अथवा अपनी मृत्यु में इच्छा नहीं रखते मतलब अपने जीवन की और अपनी मृत्यु की इच्छा हाँ अपने जीवन में और मृत्यु में कोई वासना नहीं रखती मतलब जीवन संबंधी इच्छा नहीं रखते और मृत्यु संबंधी इच्छा जीने की इच्छा नहीं तो कोई सोचता मरना चाहते हैं तो मरने की इच्छा जो सब कुछ उसको समर्पित कर दिया है वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा ना अपना तो जीने का भाव है ना कोई मरने का भाव है सब कुछ अधीन है तो सच्चा रहेगा तो मरने भी रहेगा उसकी अधीन है तो कुछ कुछ क्योंकि तो वे अपने जीवन क्योंकि वे अपने जीवन और मृत्यु की भी इच्छा नहीं करते है, वे केवल, वे केवल है। अतः इस कारण योगक केवल भगवान वहाँ के वह एव इसलिए उनसे योगक क्षेत्र का वाहन भगवान करते ही है उनके योगक क्षेत्र का भगवान करते ही और उसको कहते हैं भगवान पर तो भगवान ने जो कहा है वो कभी भी भूखा नहीं कहेंगे भगवान विश्वास जैसा भगवान ने अनन्या कहा है वैसे हो जाए सब काम बन जाएगा कुछ दुर्ग ही नहीं होता दूसरे जो है किसी किसी की प्राप्ति के लिए करते हैं ना आत्म साथ ही कुछ चाहता है भगवान ऐसी जिज्ञासु का भी एक है न की हमको आत्म साक्षात्कार हो जाए उसको उपदेश करके करना ज्ञानी को कर कुछ भी है तो वो तो किसी फल की क्षण के तीनों साधना करते हैं और ये जो फल के ननु अन्य देवता भी सौमे उसे ननु यदि अन्य देवता भी हाथ ही है ननु सौमेव ये शंका है ननु से शंका कही जाती थी शंका कही जा रही है तो आप ही अन्य देवता भी हैं आप ही क्यों अन्य देवता भी आप ही हैं अन्य देवता अपी अन्य देवता भी अन्य अच्छा है अन्य देवता भी आप ही हैं यदि अन्य देवता भी आप ही है तो जानते हैं क्या हुआ कि अन्य देवता का भजन करने वाले भी फिर किसका भजन करते हैं तो तो ना। तो क्या आप कौन उनके आपका ही व्यजन करते हैं तो उनके भक्त आपका ही जाएगा अन्य देवता अन्य देवता भी आख ही है यदि अन्य देवता भी आप ही है तो उनके भक्त भी आपका ही यजन करते हैं क्या यहाँ अफी से अर्थ ले लेना ले। तो सरवी का ध्यान कर लेंगे तो उनके भक्त भी आपका ही यजन करते हैं एवं सत्यम या ना ठीक है तो सब कुछ भगवान ही है तो जो देवतांतर की उपासना करता है इन लोगों को मेरा देवताओं की उपासना करता है वो भी भगवान की उपासना करता है ठीक है अवाली देखेंगे ये तो पूर ये देव ये देवता देवता देवता भक्ता अपि अपि अन्य अन्य अन्देवता श्रद्धया अन्विता श्रद्धया अन्विता कंसेया ये ये अन्य देवता है। ये अन्य अन्यता भक्ता श्रद्धाता जो अन्य अन्यता के भक्ति भी श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, जो अन्य देवता जो अन्य देवताओं देव की भक्ति भी श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं किसकी अन्य अन्य देवताओं की भक्त है तो अन्य देवता देव देव के भक्ति भी से कर, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं किसकी पूजा अरे देखेंगे अपी माम देगा कौतेयाजंतीय से अपी अभिपूर्वकम माम एवं विजंती है कौन से भक्त भी कौन अन्य देवताओं के भक्त वे अन्य देवताओं से भक्त भी अभिधि ही माम एवं विजंती अभी भी पूर्वक मेरा ही पूर्वक मेरी ही संजा करते करते तो मेरी ही करते थे अभी पूर्वक मतलब कैसे अज्ञान पूर्वक यदि मतलब चलते आत्मा वासुदेव नारायण है ऐसा मान करके पूजा करना तो विधि पूर्वक पूजा करना और अलग अलग इन होता देवताओं को अलग अलग मानकर पूजा करना या अविधि पूर्वक पूजा हो जाएगी सबसे आत्मा एक नारायण है ऐसा मानकर पूजा करना क्या होगा विधि पूर्वक हो। अलग अलग समझकर कर पूजा तो करना हो जाएगा अविधि पूर्वक कितना है ऊपर बताया ना कि स्वरदेव नारायण स्वरदेव बुद्ध नारायण को आत्मा रूप से समझ कर है नारायण को आत्मा रूप से समझ पूजा करना विधि पूर्वक पूजा करना है और इन राजीव देवताओं की आत्मा नारायण है ऐसा समझ पूजा करना भी क्या है विधि पूर्वक अलग अलग देवताओं को तो समझ कर पूजा करना यह अविधि पूर्वक है ऐसा समझोगे ये भी अन्य देवता भक्ता है अन्य देवता भक्ता तरफ है अन्यसु देवता भक्ता है भक्ता भक्ति लिखता है मतलब अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाले भक्ता भक्ति रखने वाले तो अन्य देवता भक्ता का क्या अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाले को कहते हैं अन्य देवता भक्ता अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाले होकर या अन्य देवताओं के भक्त होकर श्रद्धया कर आस्तिक बुद्धिया श्रद्धया है ना श्रद्धया अन्विता या श्रद्धया करते आस्तिक बुद्धिया अन्विता करते अनुगत आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर या आस्तिक बुद्धि से अनुगत होकर आस्तिक बुद्धि कैसे ये देवता है ईश्वर है ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं आस्तिक आपको सामने दिखाई दे रही है तो ये आस्तिक ये है ऐसी बुद्धि हो रही है ना तो ऐसी आस्तिक बुद्धि मतलब पूजा करते समय आस्तिक बुद्धि समझते अपना आराध्य दे देवता है ऐसा अब उसको भूल जाए तो आस्तिक बुद्धि रही? पूजा उसी को भूल गए जितनी पूजा कर रहे हैं भूल ही है ना ऐसा तो फिर आस्तिक बुद्धि श्रद्धा नहीं हुई है ऐसा भव रहना चाहिए अन्य समस्त है। हाँ अब देखेंगे तो से से कौन से मामले वेदंती अवधि पूर्वकम अवधि पूर्वकम को देखेंगे अवधि कर से अज्ञानम तत्पूर्वकम का क्या सुबह अवधि पूर्वकम अवधि पूर्वक का क्या हुआ अज्ञान पूर्वक अवधि कर से अज्ञानम तत्पूर्वकम कर सुबह अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वकम वे अज्ञान पूर्वक मेरी ही जा सकते हैं सब सब के ना इन अलग अलग तो अच्छा। क्या मध्वाचार्य परमात्मा का नाम नारायणी कर्म कहते हैं अभी आ गया था ना परम देवम नारायण विष्णु भी आ गया था ना नारायण पर किस कारण थे करते हुए किस किस कारण कारण से करते करते हैं? किस करते हैं? से इस पर कहा जाता है क्योंकि हुँ? क्योंकि तो जो अभी पूर्वक पूजा करते हैं इसी ऐसा प्रश्न होने पर उच्च से कहा जाता है क्योंकि तो लगाए लगाएंगे भोक्ता भोक्ता प्रभु प्रभु अतः अतः अतः ते ते ते अभी जानवे भोक्ता क्या प्रभु एव मैं सभी यज्ञों का भोगता हूँ और प्रभु एवं है ना साथ अनु करना ऐसा लगाना नाम क्या प्रभु अहम यो सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ ऐसा कर लेना अहम यो सब यज्ञ नाम भोक्ता क्या अहम यो सब क्या अहम यो सब यज्ञ नाम लग जाएगा मैं ही हम ये मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं ही सभी यज्ञों का प्रभु हूँ तो मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ कैसे देवता रूप से? ज्योता रूप से सभी यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ जिस यज्ञ का इंद्र देवता है तो इंद्र देवता रूप से उस यज्ञ का भोक्ता कौन है भगवान जिस यज्ञ का देवता अग्नि है तो अग्नि देवता रूप के रूप ऐसी भोक्ता कौन है सभी देवताओं रूप ऐसी भगवान ही भोगता है तो यहाँ वास्तव में आया है ना का रूप से मैं भी सभी हूँ अभी यज्ञ हम यो वक् रहे तो वहाँ आया था की सभी यज्ञों का अभिमानी जो था सभी यज्ञों का अभिमानी जो था सभी यहाँ मैं भी हूँ तो मैं सभी यज्ञों का भोगता हूँ और मैं भी सभी यज्ञों का प्रभु हूँ अब देखेंगे न तू माम अभिजानंती फिर अभिजानती है कितु से त न अभिजानती वे तत्वता मुझे नहीं जानते है वे तत्वता मुझे नहीं जानते हैं, सत्वता जानते हैं कि सबके स्वामी नारायण है वो नारायण मेरी आत्मा है ऐसा जानते हैं? तो है नारायण मेरी आत्मा है नारायण सबके आत्मा है तो वे तत्वता मुझे नहीं जानते हैं अकाश के से सेवन इसलिए वे ठीक हो जाते हैं या कर्म के फल से रहित हो जाते हैं कर्म के फल से रहित हो जाते हैं इसका मतलब समझना याद आदि जो कर्म करते हैं उनका स्वर्ग फल तो मिलता ही है पर जिस फल से ठीक हो जाते हैं तो यहाँ पर ये समझेंगे की ये जो है ना अंतरण की निर्मलता के द्वारा ज्ञान प्राप्ति रूप फल से ठीक हो जाते हैं किस फल से ज्ञान प्राप्ति रूप फल से ठीक हो जाते हैं जो कर्म कर रहे हैं कर्म का सर्वी फल तो मिलेगा ही तो किसपेषित होते हैं ज्ञान प्राप्ति रूप होते हैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है प्रथम पंक्ति देखेंगे की मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ योग है ना और मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी हूँ ही यहाँ पर आनंद गिरी के अनुसार ही सब प्रसिद्ध ही है यह बात प्रसिद्ध है यह बात हाँ यह बात प्रसिद्ध है मैं ही सभी यज्ञों का उपभोक्ता हूँ और मैं ही सभी यज्ञों का प्रतिदिन यहाँ है। और किंतु वे तत्वता मुझे नहीं जानते हैं इसलिए वे ज्ञान प्राप्ति फल ऐसी है रहित हो जाते हैं लगाएंगे अविभाष में लिखेंगे अनुमी सब यज्ञानाम यज्ञान यज्ञ दो प्रकार के स्तुति स्मृति भी उतवार्थ है स्मारक सभी यज्ञों का सर्वयज्ञ नाम करोता नाम चाहे स्मारका नाम सर्वे, या सर्वे था था था। नाम है सर्वे नाम है सर्वे सर्वयज्ञ सभी यज्ञ कौन कहूँ स्रोत और स्मारक मैं ही स्रोत और स्मारक सभी यज्ञों का देवता रूप से भोगता हूँ यहाँ देवतात्मक है ना मतलब देवता भक्ता कहूँ नारायणी प्रभु यो क्या प्रभु हूँ तो प्रभु को बताते हैं मत स्वामी को तो भी यज्ञ यहाँ पर ध्यान देना अहम स्वामी उसे क्या कहने मत, मत जाने। जाने स्वामी मत स्वामी का अहम स्वामी मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी हूँ मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी हूँ नामी को भी यज्ञ क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी हूँ अब यज्ञ अहमे वही ही तो ऐसा लगाएंगे फिर आप रात अज्ञ वस्त्र यहाँ पर मत स्वामी को भी कहेगी उत्तम है ना इसी ही उत्तम इसी तरह ऐसे करेंगे क्योंकि क्योंकि अजयज्ञो अहम ये वस्त्र इसी कार यहाँ पर, पर मत स्वामी को भी यज्ञा उत्सक होगी क्योंकि अधियज्ञों पर पर को यज्ञ या या कहा कहा गया यहां? गया तो यहां पर बताया गया था मैं अधियज्ञ हूँ अर्थात सभी यज्ञों का तो सभी अध्यक्षों के स्वामी है भगवान तथा ना बल्जानंद की तू उस प्रकार मुझे नहीं जानते है थी? क्या कि सभी यज्ञों का आ, तो सभी यो के देवता रूप से भोक्ता में हूँ और सभी यज्ञों का स्वामी में हूँ वैसा तत्वता नहीं जानते हैं, है ना? इसलिए वो क्या करते हैं अलग अलग देवताओं की पास करते हैं, ठीक है वैसा मुझे नहीं जानते हैं है तत्प्रेन तो कर से उस प्रकार तथा यथा उस प्रकार यथावत मुझे नहीं जानते है असाचार इस कारण अविधि पूर्वक यजन करके अविधि पूर्वक पूजा करके याद से फल से चुप हो जाते हैं तो उनको याद का स्वर्गाधी रूप फल मिलता है कि नहीं मिलता है ना तो याद से किस फल से चुप हो जाते हैं ज्ञान प्राप्ति तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति रूप खिलात चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति रूप याद ऐसा कर हैं द्वारा द्वारा ज्ञान प्राप्ति रूप याद फला फलार्थ याद के फल से शिक्षित होते हैं याद का फल कहूँ ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति कैसे शुद्धि के अंतरकरण की निर्मलता के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए वह उनको नहीं मिलता है यदि निष्ठान भाव से नारायण की आराधना की जाए तो ज्ञान प्राप्ति होगी कि नहीं होगी अंतरण हो की निर्मलता तो के द्वारा क्या होगा ज्ञान की प्राप्ति ये तो अति अन्य देवता भक्ति मतलब जो अन्य देव ये अति है ना जो अन्य देवताओं की भक्ति करने वाले जो अन्य देवताओं की भक्ति मत है नीचे जो अन्य देवताओं की भक्ति रूप से जो अन्य देवताओं की भक्ति रूप से, अविधि पूर्वक पूजा करते हैं जैसे की ऐसा शब्द है ना अन्य देवता भक्ति मत इसका क्या है अन्य देवताओं की भक्ति भक्तिम वाला अन्य देवताओं की भक्ति या अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाला और उसमें क्या रहेगा अन्य देवताओं देवता भक्ति मतलब तो जो अन्य देवताओं में भक्ति होने के कारण ऐसा करेंगे क्या होगा जो अन्य देवताओं में भक्ति होने के कारण अभी गुणवत्ता मेरी पूजा करते हैं ये भी करते जो, जो भी जो भी ये यजेंटे क्रिया करता है की जो भी अन्य देवताओं में भक्ति होने के कारण अभी भी गुणवत्त मेरी पूजा करते हैं उनको भी याद का फल अवश्य उनको भी याद का फल अवश्य याद का कौन का फल स्वर्ग रूप फल अवश्य है ठीक है ज्ञान प्राप्ति रूप फल मिलेगा तो ऊपर कहा गया याद फलाश के वो क्या है ज्ञान प्राप्ति रूप हर कृषि होते हैं और यहाँ याद फल अवश्य है तो क्या स्वर्गाती रूप अवश्य भावी है कथम जब याद प्राप्ति रूप ये स्वर्ग की प्राप्ति रूप जो याद का फल है वह अवश्य भावी है कथम कैसे तो देखिए ले उसको की ज्ञानी देव देवी देवव्रता देवान्यान की देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होती है देवग्रता देवान्यान की देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होती है पितृवता पितृया पितरों की उपासना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूत तो क्या है भूतेज्ञा भूतान यानती भूतों का आयोजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं भस्त में सब देख लेंगे इनकी व्याख्यान व्याख्यान देखेंगे करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं मेरी आराधना करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं अच्छा यान की करतेमन थी जो बेटा है ना यहाँ देखेंगे देवेश व्रतम ऐसा देवव्रता देवेश देव विशेष व्रत या देव देव विशेष व्रत है जिनका या देवताओं की आराधना करने का व्रत है जिनका व्रत करते हैं यहाँ नियम व्रत का क्या है? देवेश व्रतम ऐसा तो यहाँ व्रतम कर्थ किया है इन्होंने नियमा भक्ति क्या मतलब देवताओं की आराधना का नियम और उनकी आराधना करने वाले देवताओं की आराधना का नियम लेने वाले और आराधना करने वाले ये नियमा भक्ति से दो हो गया यहाँ पर ठीक है ऐसा लेंगे जिनका नियम और भक्ति देवताओं के लिए है जिनका नियम और भक्ति किसके लिए है हाँ देवताओं की आराधना का नियम लेने वाले और उनकी आराधना करने वाले देवताओं की आराधना का नियम लेने वाले और उनकी आराधना करने वाले और क्या कहेंगे देवव्रत मतलब देवताओं की आराधना का नियम लेने वाले और उनकी आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अग्नि अग्निस्वा अग्निस्वा भी पितर है अग्नि स्वात ये सभी क्या है ये पितर है और तो पितरों की आराधना करने वाले अग्निस्वादीन अग्निस्वाथ आदि पितरों की आराधना करने वाले पितृा है न तो पितिवी आदि श्राद्ध आदि क्रियाओं को करने वाले पितृक् श्राद्धादी क्रियाओं को करने वाले पितृभ या अग्निस्वाद आदि पितरों को प्राप्त होते हैं अग्निस्वादादी पितरों को प्राप्त होते हैं जो पितरों को दिया जाता है तो जो अजमा पू्निस्वाथ ये, दो न, तो ये ए, जो पितर है ना तो यही जो यजमान जो व्यक्ति जो यजमान कर रहा है ना करने तो ये पितर उसके उस पदार्थों को ग्रहण करके और यजमान के पितरों तक नहीं पहुँचाते ये जो प्रधान पितर है ना ये क्या करते हैं यजमान से वस्तु को सामुद्री ग्रहण तो करके यजमान के पितरों तक यही पहुँचाते हैं अब ये देखेंगे भूतिया है ना, नहीं नूटानी तो देखना भूतिया भूटानी आम भूत से लेना विनायक मातृगण और क्या है यहाँ पे चतुर्भि आदि विनायको होता है मातृगण सोडस मात्र का होता है सोडस मातृ का और सत्य मात्र का इसकी लोग पूजा करते हैं सप्त तो मातृता का मंदिर ने उधर देखा था ना हिंदू साहब को बाघ बन रहा था तो मुझे मंदिर समाप्त हो जाएगा जायेगा मातृका चक्र वगैरह बनाते हो नौ राष्ट्रीय मातृगिनी कथी है और चतुर्भगिनी क्या है मेरे हाँ जो प्रसिद्ध है इसमें निकालती हो रहा हम लोग सब हम लोग सकते हैं तुम सकते हो हरी मूर्ति वाली पुस्तक लाना मनीस के नंबर देना मुझे नहीं दिया मेरी गीता देने, की बीच कुछ लिखा ये को देना वो नाम है देवताओं का किसी ने कुछ लिखा है हम तो मातृ का समझाए है? <laughs> होती है ना विनायक देवता मातृण और चतुर ध्वनि आदि इस भूत ग्रहण प्राप्त करते हैं अच्छा भ्रष्टार को नारायण की वासना जो है है मंगला है और यहाँ पर ऐसा भी देखते है और सभी नारायण अब देखेंगे की जिनायक देवता मातृगण संतृका गण सप्त मातृका गण तथा चतुर्धनी आदि को प्राप्त करते है के के लिए अच्छा अच्छा नहीं नहीं।, नहीं नहीं माने वाले करते मध्याजिना मध्यजिना का मध्यजनशीला मेरी आराधना करने के स्वभाव वाले वैष्णव माँ ने मुझे ही प्राप्त होते है मुझे ही प्राप्त होते हैं मध्यजना है ना लोगों में भगवान तो ने क्या किया है जीला कि है ना पूजा करना उनका स्वभाव बन गया है वैष्णव मुझे ही प्राप्त होते है समाने अपनी आयासे आयासे समाने अपी की प्रयास समान होने पर भी चाहे तुम तो नारायण की उपासना करो अथवा अन्य देवताओं की उपासना करो प्रयास के लोगों ने करना पड़ता है समान दोस्त ऐसी तो कहते हैं कि प्रयास समान होने पर भी अज्ञाना क्यों मामला भजनते हैं अज्ञान के कारण ही तो मेरा भजन नहीं करते हैं तो दूसरे योजनाओं का भजन करते हैं क्यों नारायण को भजन क्यों नहीं करते भजन नहीं करते है वो नहीं जानते हैं की नारायण है विष्णु भगवान के क्षण वही सभी यज्ञों के भ्रक्ता है प्रभु है ऐसा उनका ज्ञान नहीं है प्रेरण का उस कारण ऐसी अल्प फल भाजा भवन अल्प फल की प्राप्ति वाले कैसे होते तो हैं अर् फल की प्राप्ति वाले होते हैं जब आज न केवल मत भक्त नाम की मेरे भक्तों को केवल अनावृत्ति रूप अनंत फल ही नहीं मिलता है ना है ना अनावृत्ति लक्षणम अनंत फलम अनावृत्ति रूप अनंत फल क्या है मोक्ष मोक्षमोप अनंत फल मेरे भक्तों को केवल मोक्ष रूप अनंत फल मेरे भक्तों को केवल मोक्ष रूप अनंत फल ही नहीं मिलता है ना पहले है ना क्या तो और ध्यान लिखा है आराधना अहम इस सुख पूर्वक है उनके लिए मेरी आराधना भी सुख सुखपूर्वक है यहाँ पर ध्यान देंगे सुखे में आराधना सुखे में आराधना यहाँ पर आराधना आरा कर लो आराधनम और आराधना दोनों नहीं सकते। सब है सब जनता है तो सुखेन आराधना सुखपूर्वक आराधना जिसकी हो सकती है, क्या है? ने सुखेन आराधना सुख मेरी आराधना की जाती है लगाइए मेरे वक्तों के सेवन मोट शुरू कर सफल मिलता है ऐसी बात ना है ना और अहम सुख आराधना उसे सुखपूर्वक मेरी आराधना कर सकते है कैसे कर सकते हैं सुखपूर्वक मेरी आराधना कर सकते है दोगी समाप्त यहाँ पर सुखी आराधना व्यक्त है कथम कैसे तो सुखपूर्वक कैसे आराधना कर सकते है देखिए देखेंगे यह भक्त्या कर जो भक्त हसीपूर्वक जो भक्ति पूर्वक मुझे के मुझे जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र फल और तोय अर्पित करता है तोय कर जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पत्र पत्र भी महादुर कराते महाराज को हैं जो जो पत्र पुष्प फल और जल या करते जो करते भक्ति भक्तिपूर्वक में जो भक्ति भक्तिपूर्वक मुझे फल और है। जन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है छप्पन प्रकार का भोग लगाइए अन्न खूप बनाइए बासठ प्रकार के पकवान बनाइए ऐसा नहीं भक्त भगवान ने लगाया भक्तिपूर्वक जल नहीं लोगे भगवान प्रसन्न हो जायेंगे कोई ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है बहुभिता बहुआयात साध कर्मो में आस्था रहती है बहुत धन साधि होगा ना करें तो धन की व्यवस्था में इतना लग जाएगा कि भगवान से मन हट जाएगा और बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा तो भी भगवान से मन हट जाएगा भक्ति तो प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है किसी में छह महीने से धंधा का भी कल्याण करके रहो भगवान को भक्ति पूर्वक और फल मुझे करता तो है लगाएंगे तब प्रियतात्मनाथ तो है शुद्ध बुद्धि भक्त में निर्मल अंताकरण वाले भक्त का प्रयतात्मना का निर्मल अंताकरण वाले भक्त के निर्मल अंताकरण वाले भक्त के भक्ति प्रत या निर्मल अंताकरण वाले भक्ति के द्वारा निर्मल अंताकरण वाले भक्ति के द्वारा भक्ति प्रीतम करके भक्तिपूर्वक करके किए गए भक्ति पूर्वक अर्पित किए गए जल को अहम अपना स्वीकार करता हूँ मैं खाता हूँ या मैं स्वीकार करता हूँ तो लगाइए लगाइए ऐसा प्रयता करके निर्मल अंताकरण वाले भक्ति के निर्मल अंताकरण वाले भक्ति द्वारा निर्मल अंताश्रम वाले भक्त के द्वारा भक्ति उप्रेतम भक्ति अर्पित किए गए सब पत्र पुष्प आदि को मैं स्वीकार करते हैं। भगवान उसको स्वीकार करते हैं और देखेंगे पत्रम पुष्प का सूर्यम यो में कर मैं करता है सदअ लेना है पत्र आदि को यहाँ पर ध्यान देना भक्त्याम लिखा है न और उसके नीचे भी भक्तियाम उसी प्रकार लिखा है तो ध्यान देना यह है क्या कि तो जो श्लोक में जिस प्रकार लिखा है ना क्या भक्ति प्रतम ये पद यहाँ पर होना चाहिए जैसा श्लोक में लिखा है ठीक उसी प्रकार होना चाहिए और उसका अगले व्याख्यान है भक्ति संकम प्राप्त भक्तिया प्रतम यह उसका है भक्तिया प्रीतम तो क्या है उसका विक्र है और उसका अर्थात भक्ति प्राप्तम तो श्लोक में जैसा लिखा है वैसा ही पद होना चाहिए भक्त भी है तो को तो हटा करके श्लोक में जैसा लिखा है वैसा ही मालिक कि भक्ति प्रतम होना चाहिए भक्ति प्रतम करके जब भक्ति स्वरूप प्राप्त भक्ति पूर्वक प्राप्त कराया गया या भक्ति पूर्वक अर्थी किए तो गए भक्ति पूर्वक अर्थी किए गए तो भक्ति प्रतम का विद्रह भक्सा उप्रितम उस निक मैं खाता हूँ ग्रहण करता हूँ निर्बल अंकाकरण वाला भक्त का निर्बल अंकाकरण वाले भक्ति या निर्मल अंकाकरण वाले भक्ति के द्वारा निर्मल अंकाकरण वाले भक्ति के द्वारा भक्ति पुर्व करते हैं कुछ भी नहीं जल्दी तो भगवान को पिला देते है। तो प्रेम हैं तो अभी काशी में जियाराम में थे तो वहाँ के मंडलेश्वर से बाल की तो भक्त ने बार बार भक्त निवेदन करे पत्र लिखे सामने आया महाराज कोई सेवा बताइए कोई बताइए वो कुछ भक्त पीछे पड़े कुछ ही तो आप अब की बात को कृपा करते से सेवा लिख दीजिए कभी आप सेवा लेते नहीं उन्होंने लिख दिया कर दीजिए सेवा तो वो कलकत्ता लेकिन था मुर्जी ने क्या मांगा पत्रम पुष्पम मांगा है कुछ दो यहाँ से व्यंजन खराब हो जाएंगे कलकत्ता से वाराणसी तो दो सौ पत्र जो है ना इंग्लैंड लेटर हुई थे मुझे पत्र लिखते रहते हैं औसकता प्रश्न हो गई थे दो सौ पत्र लेकिन で、使えるを、それにが、モデルが、プログラムできています。